अजसु हो जगसु जस न साऊँ नरक बर सुर पुर जाऊँ सब दुख दुसह सहा हूमो लो ही लोचन ओट राम जन हो अस मन गुनय राव नहीं बोला पर पात सरिस रघुपति प्रेम बस जाने छुका ही अनुमाने जगत में चाहे अपयस हो और सुयश नष्ट हो जाए चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरू अथवा स्वर्ग चला जाए पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं बोलते नहीं उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जान कर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा देश काल अवसर अनुसारी भोले बचन बनीत विचारीछु करूँ ढिठाय अनुचित छम बजान लड़िकाई अति लघु बात लागे दुख पावा काहुन मोहि कही प्रथम जनावा ही माता। देश, काल और अवसर के विचार कर विनीत वचन कहे हेतात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझ कर क्षमा कीजिएगा इस अत्यंत तुक्ष बात के लिए आपने इतना दुख पाया मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मंगल समय सनेह बस, सोच सनेसो परिहरी के प्रभु गात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग का सर्वांग पुलकित हो गए धन्य जनम जगती तलतासु पिता प्रमोद चरित सुन जासु चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पिता मातु प्राण सम जाके पाल जनम फल पाए ऐगी हो रे मांगी नहीं बहुरी प्रगलागी उन्होंने फिर कहा इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म जन्मधन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं आपके आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा अतः कृपया आज्ञा दीजिए माता से विदा मांग आता हूँ फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा नगर व्याप गई बात सुती थी चुवत चढ़ी जन सब तन बीछी सुन भय बिकल सकल नर नारी बैल भी टप जिम देखी दवार जो जह सुनई धुनई सिर सोई बड़ विशाल नहीं थी रज होई ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देख कर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुंने पीटने लगता है बड़ा विसाद है किसी को धीरज नहीं बंधता मुख सूखा सुखाही लोचन स्रवही हृदय समाय करतरी अवध सबके मुख सूख जाते हैं आंखों से आंसू बहते हैं शोक हृदय में नहीं समाता मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो